गीता सांकर भाष्य अध्याय शांक रागात्मक विदि तृष्णा संगसमुद्भव तन्नी बध्ना कौंते यम संगनाना रजो रागात्मक रंजनागो गैरका दिवद रागात्मकं विद्धि जानी तृष्णा संगसमुद्दवम तृष्णा अप्राप्ताभिलाष आसंग प्राप्त विषय मनस प्रीतिलक्षण संश्लेषा तृष्णा संगद्भव तृष्णा संग समुद्भवम् अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा है और प्राप्त विषयों में मन की प्रीति रूप स्नेह का नाम आसक्ति है इन तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण रूप रजोगुण को रागात्मक जान अर्थात गेरू आदि रंगों की भांति पुरुष को विषयों के साथ उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से इसको तू राग रूप समझ तद निबधनाति तदरज कौंतेय कर्मसन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्म संगह कर्मसंगह तेनाब्नाति रजो देहिनम हे कुंती पुत्र वह रजोगुण इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञ को कर्मा शक्ति से बांधता है दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति तत्परता का नाम कर्मा शक्ति है उसके द्वारा बांधता है समस्त ज्ञानजोहिनाल से निद्रा भी स्तन बध्नात तत तृतीय गुण अज्ञानज्ञा जात अज्ञानज मोहनमोह अवेकेश प्रमादा निद्रा भी प्रमादः च आलस्य च निद्रा च प्रमादालद्राता तत्थमो निम्नाति भारत और समस्त देशधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को यानी जीवों के अंतःकरण में मोह अविवेक उत्पन्न करने वाले तम नामक तीसरे गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान हे भारत वह तमोगुण जीवों को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधा करता है पुनः गुणा व्यापारः संज्ञे पत फिर भी उन गुणों का व्यापार संक्षेप से बतलाया जाता है सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञान प्रमादे संजीयत्युत सत्व सुखे संज्ज सं संश्लेशयती कर्माणि हे भारत इति वर्तते ज्ञान सत्व विवेक आवृत्य तूतमह स्वेन आवरणात्मना स्व आवरणत्मना उत्प्रमादो संजय प्राप्त प्रमाद प्राप्तकर्तव्या हे भारत सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मों में नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, गुण सत्वगुण से उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान को अपने आवरण आवरणात्मक स्वभाव से आच्छादित करके फिर प्रमाद में नियुक्त किया करता है प्राप्त कर्तव्य को न करने का नाम प्रमाद है उक्तम कार्यम सदा कुरंती गुणा इति उच्चते ये तीनों गुण उपयुक्त कार्य कब करते हैं सो कहते हैं सत्वं भवति रजस्तमस्भूय सत्व रजस तमस्वत उपी अभूय सवतीभवर्धते यदा तब्धात्मक सव स्व्य ज्ञानसुखादी आरभते हे भारत हे भारत रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर जब सत्वगुण उत्पन्न होता है बढ़ता है तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ सत्वगुण अपने कार्य ज्ञान और सुखादि का आरंभ किया करता है तथा रजोगुण सत्वम एव तम अपि अभिभूय वर्धते यदा तर्मतृष्णादि स्व्यम आरभते तथा सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को ही दबाकर जब रजोगुण भरता है तब वह कर्मों में तृष्णा आदि अपने कार्य का आरंभ किया करता है तम आख्यो गुण सत्व रज अपि अभिभूय तथा वर्धते यदा त्ञावरणादि स्वकार्यम आरभते वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह ज्ञान को आच्छादित करना आदि अपना कार्य आरंभ किया करता है यदा यो उद्भूतो भवति, तदा तस्य तम लिंगमती उच्यते जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है उस समय उसके क्या चिन्ह होते हैं सो बतलाते हैं सर्वद्वार सुधेह स्न प्रकाश उपजाते ज्ञान यदा तदा तद्यादम सत्यम सर्वेसु आत्मन सर्वाणि सर्वाणी तेषु अंतकरण से बुद्धे वृत्ति प्रकाशो देहे अस्मिन् अस्पजाते तदव यदा यदाव प्रकाशो ज्ञाख्य उपजाते तदा ज्ञान प्रकाशन लिंगेन विद्याद विविद्धम अद्भुतम सत्वम इति अभी जब इस शरीर के समस्त द्वारों में यानी आत्मा की उपलब्धि के द्वारभूत जो स्त्रोत्रदि सब इंद्रियां हैं उनमें प्रकाश उत्पन्न हो अंतकरण यानी बुद्धि की वृत्ति का नाम प्रकाश है और यही ज्ञान है यह ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीर के समस्त द्वारों में उत्पन्न हो तब इस ज्ञान के प्रकाश रूप चिन्ह से ही समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है रजस उद्भूत चिन्हम उत्पन्न हुए रजोगुण के चिन्ह ये होते हैं लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम समृहा रजसे नि भरतर्षभ लोभ परव्यादिस् प्रवृत्ति प्रवर्तन साम्यचेष्टा आरंभ कस्य अशम अनुपशम हर्षरागा प्रवृत्ति स्पृहासर्वसावस्तुव तृष्णा रजसी गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायते हे भरतर्षभ हे भरतवशो मे श्रेष्ठ लोभ परद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा प्रवृत्ति सामान्य भाव से सांसारिक प्राप्त करने की इच्छा प्रवृत्ति सामान्य भाव से सांसारिक चेष्टा और कर्मों का प्रारंभ तथा अशांति उपरामता का अभाव हर्ष और रागादि का प्रवृत्त होना तथा लालसा आदि सामान्य भाव से समस्त वस्तुओं में तृष्णा ये सब चिन्ह रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं अकाशो प्रवृत्ति प्रमाद मोह एवं तमस्तेता जायते गुरन नंदन अकाश अवेक अत्यम अवृत्ति प्रवृत्मादो मोहिवेको मूढ़ता तमसी गुणे विविधे एतानि लिंगा जायन्ते हे गुरुनंदन हे गुरुनंदन अप्रकाश अर्थात अत्यंत अविवेक प्रवृत्ति का अभाव उसका कार्य प्रमाद और मोह अर्थात रूप मूर्ता ये सब चिन्ह तमोगुण के वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं अपि अभी युव प्राप्यते अपि संगराग हेतुकम सर्व इति दर्शयन आह मरण समय की अवस्था के द्वारा जो फल मिलता है वह सब भी आसक्ति और राग से ही होने वाला तथा गुणजन्य ही होता है यह दिखाने के लिए कहते हैं सत्वे तु यदा सत्व प्रविधे तो प्रलय याति तदोत्तम अविदा लोकान् अम्ला प्रतिपद्यते। यदा सत्व प्रविदे उद्भूते तो प्रलय मरण जाति प्रतिपद्यते देहभृद आत्मा तदा उत्तम विद्या महदादि तत्विदाएत लोकान मल प्रतिपद्यते मलरहिता इति प्राप्त जब यह शरीरधारी जीव सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम तत्व को जानने वालों के अर्थात महत्त्वादि को जानने वालों के निर्मल मलरहित लोगों को प्राप्त होता है रजसी प्रलयम कर्म संगी सुाते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनी मूढ़योगीषु रजसी गुणे प्रविधे प्रलय माप्य कर्मसंगीषु मनुष्ये मनुष्युजाते तथा तद्वद एव प्रलीनो मित तमसी विवृद्धे मूढ़योनिषु सु पश्वादि सुजायते रजोगुण की वृद्धि के समय मरने का मरने पर कर्म संगियों में अर्थात कर्मों में आसक्त हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है और वैसे ही तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़योनि में अर्थात पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है